धर से तो धर्पणमाजनम भवमहाग्नि निर्वाण शेय कैरवचंद्रिका वितरण विद्याधू प्रतिपद ऊर्णा स्वादन सर्वात्मपन परम विजयते श्री कृष्ण संगनम पंकजना नम पंक नम पंकजनेत्र नमस् कजा घ्रे यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वैदाश प्रणोति तस्म तग्वेवत्म बुद्धिप्रकाश मुख चुर भई शरण महम प्रपदे वृंदारक बृंद ब्रिंद बंद आनंद कंद सचिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणानुरागियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा <coughs> bhag yogi re dar I... <laughs> कौन इन दो प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि हम लोग मनुष्य शरीरधारी हैं लाखों प्रकार के शरीरधारी होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मानव देहधारी ही होता है इसलिए वेदों ने कहा है यह चे दबेदी दथ सत्यमस्ती चे दिहा बेदीन महती विनष्टि तेनोपनिषद दो पांच अये मनुष्यो ये तुम्हारा शरीर समस्त शरीरों में सर्वश्रेष्ठ है इसलिए इस शरीर को पाकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो अर्थ यह जान लो मैं कौन मेरा कौन अन्यथा था दशक बोधुम प्राक शरीर से लोकेश कठोपनिषद दो तीन चार अगर इस मानव देह में तुमने इन दो प्रश्नों को न हल किया तो करोड़ों कल्प तक फिर ये मानव देह नहीं मिलेगा चौरासी लाख में घूमोगे चो, कीट पतंग वृक्ष कूकर सूकर ये कितने दुखी होंगे न इनका घर है न इनके वस्त्र है न इनके खाने पीने का एक दिन का भी प्रबंध है और एक दूसरे के शत्रु है कोई पुलिस नहीं कोर्ट नहीं आप लोग करोड़ों जीवों को देखते हैं जंगलों में रहने वाले एक दूसरे को आहार बनाकर जीवित रहते हैं इन सब जोनियों में हम लोग अनंत बार जा चुके हैं भूल गए इसलिए मनुष्यों इस देह को पाकर इन दोनों प्रश्नों को हल करो यद्यपि देवताओं में ज्ञान बहुत अधिक है शक्ति अधिक बहुत अधिक है मनुष्य तो उसके सामने जीरो है लेकिन नमानुषम बिना न्यत्र तत्व ज्ञानंत लभ्य गरुड़ पुराण ये तत्व ज्ञान मैं कौन मेरा कौन भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति कैसे होगी और शरीरों में नहीं हो सकती इसीलिए हमारे शास्त्र वेद कहते हैं कि ये मानव देह देव दुर्लभ है देवताओं के शरीर में ऐसी चमक ऐसी खुशबू होती है यहां एक देवता खड़ा हो जाए आप सब लोग मूर्छित हो जाएं। वो हमारा गंदा शरीर चाहते लॉजिक में तो इम्पॉसिबल कौन कहता है अरे शास्त्र वेद कहते हैं देवता लोग इसलिए चाहते हैं मानो देह कि देवताओं को क्रियमाण कर्म करने का अधिकार नहीं है वो केवल अपने पिछले किए हुए पुण्य कर्म का फल भोगते हैं जितने दिन को जिस क्लास के सुख उनको प्राप्त हुए हैं बस उतने दिन तक उस क्लास के सुख को भोगते हैं उसके बाद हीन तरबा बिशंती मुंड कहता है एक दो दस कि फिर यहा आकर देव योनी गई तो मानव योनी भी नहीं मिलेगी और हीन योनियों में हम डाल दिए जाएंगे शंकराचार्य ने भी माना दुर्लभम तय में वही तक दैवानुग्रह का भगवान की कृपा हैं कृपा मानने लगे ये तो ब्रह्म को अर्ता मानते थे जी अरे वो दोनों मानते हैं बेवकूफों को और बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने वो सब भाष्य लिखा है वो कहते हैं दैवानुग्रह कारकम भगवान की कृपा से तीन चीजें मिलती हैं है मनुष्यत्मुक्षुत्व महापुरुष संभवा मानव देह और देवता लोग जब चाहते हैं तो ऐसे दुर्लभ शरीर को भगवत कृपा के द्वारा ही प्राप्ति समझना चाहिए और नंबर दो खाली मानव देह मिल जाए तो काम नहीं बनेगा क्यों इसलिए कि मैं कौन मेरा कौन ये दो प्रश्न ऐसे हैं कि मानव देह अनंत बार मिल चुका और फिर भी ये हल नहीं हुए तो खाली मानव देह मिल जाने से क्या होगा हम भौतिक बा की ओर भागेंगे बड़े बड़े भौतिक ऐश्वर्य पाएंगे हाउसी चौरासी लाख का चक्कर लगाएंगे न दुख निवृत्ति होगी न आनंद प्राप्ति होगी इसलिए नंबर दो इस संसार से वैराग्य हो यहां सुख नहीं है ये डिसीजन हो पक्का विश्वास हो ये मुख्युत्व है और ये भी हो जाए तो करें क्या यहां सुख नहीं है हो गया ज्ञान कहा है ये तो बताओ कौन बतावे पड़ोसी वो कहेगा अरे क्या चक्कर में पड़े हो इधर ही है जरा और आगे जाओ हिरण होता है हिरन ओ रेगिस्तान में जब बालू के कण उड़ते हैं हवा से तो सूर्य की किरण में वो दूर से लगता है पानी है तो हिरण भागता है वहां की पानी पीने को मिल जाएगा वो तो पानी नहीं है वो तो धूड़ी के कण है फिर वहां से देखता है अरे इधर है उसी में दौड़ दौड़ कर मर जाता है ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं अनाथ काल से एक लाख मिल जाए एक करोड़ मिल जाए एक अरब मिल जाए ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए सब मिलता भी गया किसी किसी को मामूली मामूली लेबरों के बच्चे उसी जन्म में अरबपति हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं हा कहा थे हम हमारे पिताजी क्या करते थे और हम आज कहा पहुंच गए लेकिन वो नहीं मिला वो मैं कौन मेरा कौन ये तीन चीजें भगवान की कृपा से मिलती हैं। अगर महापुरुष मिल भी जाए और तो, तो नहीं है प्यास नहीं है भूख नहीं है संसार से वैराग्य नहीं है तो महापुरुषों का मजाक बनाते हैं हम लोग देखो जगह बाबा जी कहा जा रहे? ये है बेवकूफ इतने आदमी पढ़े लिखे इनके पीछे पीछे घूमते हम समझदार किसी बाबा के चक्कर में नहीं आए <laughs> हम लोग यू कहते हैं यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई आप लोग जो यहाँ पर आए हैं राधा रानी के दरबार में ऐसे ही नहीं हुआ बहुत जन्मों में बहुत साधना की है उसका फल राधा रानी ने दिया है अन्यथा आप भी मजाक बनाते हैं राधा कृष्ण की भी और उनके जनों की भी कोई ये मानो देह इसीलिए मिला है कि मैं कौन मेरा कौन का समाधान करो अगर आप कहें कि क्यों ऐसे प्रश्नों के चक्कर में हम पड़े हा ठीक है प्रश्न तो आपका गलत नहीं है लेकिन भोले बच्चों वाला प्रश्न है क्यों आखिर आप चाहते क्या है कुछ तो चाहते होंगे हा चाहते तो हैं क्या चाहते हैं आनंद बस एक शब्द आनंद वो तो कैसा होता है ये सब नहीं मालूम फिर क्यों चाहते हैं अरे किसी को कुछ चखने को मिल जाए तो उसी को फिर चाहता है भी चखा है आनंद कैसा होता है हा उसका आभास चखा है अच्छा कब रोज जब गहरी नींद में सोते हैं गहरी नींद में त्रिया बाह्य किंचन वेद ना पुरुष पुरुषा संपरी न बाह्य किंचन वेद जैसे कोई घोर कामी घोर कामिनी स्त्री के आलिंगन के बाद दोनों बेहोश हो जाएं इतना सुख मिले ऐसा होता होता तो नहीं होगा लेकिन अगर कहीं हो जाए इस तरह ऐसे ही जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो भगवान आपका आलिंगन करते हैं उस समय चोरी चोरी अंदर तो बैठे हैं सदा आपके बिल्कुल पास लेकिन उस समय आलिंगन करते हैं तो आपको न बाहर का अनुभव होता है और न भीतर का ना अपना न भगवान का केवल आनंद का ये आनंद है नहीं लेकिन जैसे कोई आभास होता है एक होती है लौ दीपक की एक लौ के ऊपर होता है काला काला ऐसा एक आभास भगवान कराते हैं कि देखो बेटा मैं जरा थोड़ा सा सैंपल दे रहा हूं अगर मुझको सचमुच को, सच को पालोगे ना तो कितना सुख मिलेगा इसी सुख में अनंत गुणा कर दो जो सुख गहरी नींद में मिलता है उसी का अनंत में ना अपना ना भगवान का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 जो भाई भूमा तत्सुखम छ्योपनिषद सात तेईस एक क्यों चाहते हैं यह भी आप लोगों को बहुत बार बताया गया है इसलिए कि हम आनंद के अंश हैं आनंद, है। आनंद, है। आनंद के अंश है आनंद के अंश होते तो जड़ होते अरे हम लोगों को जो आनंद मान लो आप कहते हैं गहरी नींद वाला तो वो भी तो जड़ है वो क्या उसके हाथ पैर आख कान नाक मन बुद्धि है आनंद तो जड़ होता है ना आनंद मिल गया हो किधर है कैसा है लाल पीला काला नीला नहीं जी वो तो बस रियलाइज करने का है का स्वादन वत जैसे गूंगा रसगुल्ला खाए पूछो कैसा होता है हम्म यानी तुम खाओ तो तुमको मालूम पड़ेगा ऐसा होता है <laughs> वो रसना से बताया नहीं जा सकता नारद जी ने में सूत्र में ये कहा है प्रतिक्षण वर्धमान अभिचि सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम मूकास्वादन वकाश्य ते क्वापि नहीं नहीं ये संसार का जो आनंद होता है ये जड़ होता है और भगवान का आनंद तो आनंद ही भगवान है अब बोलो भगवान जड़ जिसके अंश तुम चेतन हो वो अंशी जड़ कैसे होगा जो गढ़ा भी सोच सकता है वो महाचेतन कहलाता है तो वो महाचेतन का दूसरा नाम है महानंद वेद कह रहे हैं आनंद मक्षरम साक्षात जावाल दर्शनोपनिषद चार बासठ विज्ञानमानंदम ब्रह्म तीन नौ अठाईस बृहदारण्यकोपनिषत्ज्ञान ब्रह्म महोपनिषद नौ रस लब्ध्वा सुखी भवती कठ रुद्रोपनिषत्ताइस रसग्व हेवायम लब्धवा नंदी भवति भवती ऐत्ोपनिषद सात आनंदो ब्रह्मेत बजात तैत्तरीपनिषद तीन छा यचो निवर्तनते अप्य मनसा सा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान्चार ये दो नौ तैत्तरीोपनिषद ने भी मंत्र है ये ब्रह्मो ने भी मंत्र है ये सांडिल्योपनिषद में भी दो एक मंत्र है ये सरभोपनिषत में भी मंत्र है भी वो आनंद है ब्रह्म तस्माद विज्ञान मया दान अन्नोन्न तरमा आनंद मया दो पांच तैतरियोपनिषत तमा वेद मंत्र कह रहे हैं सा रसा नाम रसतम परम छोग्योपनिषद एक एक तीन वेदांत भी कहता है आनंदमयो आनंदमयोभ्यासात एक, एक तेरा वो भगवान आनंद है भागवत भी कहती है आनंद मात्र मिध मर्चा तीन नौ तीन आनंद मूर्ति मजहादति दीर्घतापम दस अड़तालीस सात सत्य ज्ञाता नसमूर्त अस्पृष्ट भूरिमाहात्म्या दस तेरा चौवन केवलांद स्वरूप सर्वुद्धिदृक् दस तीन तेरा केवला अनुभवानंद स्वरूप परमेश्वर सात छे तेईस वो आनंद ब्रह्म है वो ब्रह्म आनंद है किसी भाषा में बोलिए उसमें आनंद है तो बोलते हैं समझाने के लिए भोले बच्चों को जैसे हम बोलते हैं समुद्र में पानी है समुद्र कोई बर्तन तो है नहीं बहुत बड़े पानी को समुद्र कहते ऐसे ही भगवान में आनंद है ऐसा बोल देते हैं आनंद ही भगवान है उसके हम अंश है इसलिए आनंद चाहते हैं चाहना पड़ेगा अगर करोड़ कल्प कोई प्रयत्न करे नास्तिकों का सम्राट हम आनंद नहीं चाहेंगे क्योंकि भगवान है वो है <laughs> कोई हिम्मत किसी की इम्पॉसिबल वो चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो कुरूप हो स्वरूप हो वृक्ष हो ब्रह्मा हो सबको आनंद चाहना पड़ेगा प्लस कश्चित क्षण मिजात सत्य कर्म तीन पाँच गीता एक क्षण को कोई अकर्मा नहीं रह सकता इसलिए उसी आनंद प्राप्ति के लिए प्रत्येक प्रतिक्षण प्रयत्न करना पड़ेगा और हम लोग करते हैं लेकिन अनंत जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी इन दोनों प्रश्नों को हम नहीं हल कर सके जबकि दावा करते हैं रात काबिल है अरे साहब आप ऑल राउंडर हैं देखो खो पड़ाके आउंडर राउंडर है ए, ए, अपने आप को तो जानते नहीं वो ऑल राउंडर हो गए वो ऑल एक भी आदमी एक भी वकील किसी देश में ऐसा नहीं है जो अपने देश के हर महकमे के हर कानून को याद रखता हो कोई पैदा नहीं हुआ आज अरे एक सब्जेक्ट में भी पुस्तक देखते हैं। <laughs> हर सब्जेक्ट में परिपूर्ण हो जाए ये तो कल्पनातीत बात है तो आनंद के अंश होने के कारण हम आनंद चाहेंगे इसलिए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों को हल करना जरूरी है क्योंकि जब तक मैं को नहीं जानेंगे तो मेरा को भी नहीं जानेंगे तो जो मेरा को नहीं जानेंगे तो मेरे से मिलने का प्रयत्न कैसे करेंगे और प्रयत्न नहीं करेंगे तो पाएंगे कैसे तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं ब्रह्म जीव माया इनमें जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति है उसमें जीव शक्ति पराशक्ति कहलाती है अर्थात उत्कृष्ट चेतन है इसलिए और माया जड़ शक्ति है लेकिन ये तीनों शक्तियां स्वतंत्र नहीं है जीव और माया ये दोनों शक्ति भगवान के अंडर में सदा रहती हैं, जीव का जीवत्व भी भगवान से है और माया तो बिचारी जड़ है वो क्या करती कर सकती है बिना भगवान के और माया का अनंत साम्राज्य भगवान के कहरा ध्यान रखना अलग से नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वा कदाचन और भगवान का भी अनंत आनंद लोक है परभ्योम कहते हैं उसको दोनों की प्रॉपर्टी अनंत अनंत है लेकिन माया जड़ है वो तो केवल उनके आधीन जड़ वस्तुएं होती हैं, प्लस ये चेतन अंतज्ञ जीव लेकिन भगवान के लोक में माया नहीं जा सकती पर लोक में न तत्र सूर्यजो भांति न चंद्र तारकम ने मा विद्युतो भांति कुम वहां ये माया का कोई सामान प्रवेश नहीं कर सकता <coughs> श्वेता सुतरोपनिषद छ और ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है दो दो दस तो भगवान का जितना एरिया है वो आनंद आनंद का है और माया का जितना एरिया है वो उसके विपरीत है उल्टा बहुत ध्यान से समझो उल्टा ए, देखो एक प्रकाश है हा इसका उल्टा अंधकार ऐसे ही आनंद का उल्टा दुख ज्ञान का उल्टा अज्ञान नित्यता का उल्टा अनित्य ये संसार ये तीन प्रकार का है ये नश्वर है और यहां कोई भी मायाधीन सर्वज्ञ नहीं है और कोई भी मायाधीन आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त कर सकता एक बात आप लोग नोट कर लें जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता ऐसे ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता आनंद पर दुख का अधिकार एक बार अज्ञान हो जाए एक बार आनंद मिल जाए सदा को मिल जाएगा सदा पश्यंत सूर्य तद विष्णु परम पदम सुबालोपनिषद छ सात ये मंत्र नृसिंग तापनीयोपनिषद ने भी है आठ तीन यह मंत्र गोपाल तापनी उपनिषद में भी है सत्ताइस मा यह मंत्र स्कंदोपनिषद में भी है चौदाह मा यह मंत्र पैंगलो पेंगलोपनिषद में भी है चार तीस यह मंत्र त्रिपुरा तापनी उपनिषद में भी है चार एक अर्थात सदा के लिए ज्ञान हो जाएगा आनंद हो जाएगा अगर मैं कौन मेरा कौन का समाधान प्रैक्टिकल हो जाए तदर्थ आप लोगों को कर्म ज्ञान भक्ति तीन मार्ग बताए गए और यह भी बताया गया कि कर्म से तो स्वर्ग मिलेगा यदि छह नियमों का सेठ परसेंट पर पालन हो और ज्ञान से अगर वो अधिकारी बन जाए वो तो चलेगा फिर गिरेगा अगर कोई अंत में पहुंच भी गया तो अज्ञान निवृत्ति होगी ब्रह्मज्ञान नहीं होगा माया निवृत्ति नहीं होगी तो आनंद प्राप्ति का प्रश्न ही समाप्त हो गया इसलिए भक्ति माता की शरण ग्रहण करना होगा तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि भागवत के प्रारंभ में ही यह प्रश्न किया है सौन परमहंसों ने श्रेय क्या है उसका उत्तर दिया है सूत जी ने सबई पंशाम परो धर्मो या तो भक्ति भक्तिरभोग भक्ति भगवान श्री कृष्ण की हो और किसी की नहीं संसार की भक्ति तो करते करते अनंत जन्म बीत गए <laughs> ये हमारे पिताजी मर गए तुम मर गए खत्म पिता होता क्या होता है अब कुत्ता पिता बनेगा बिल्ली पिता बनेगी गधा पिता बनेगा जिस जिस जोनी में जाओगे कर्म के अनुसार वो बाप बनेगा अनंत बाप बन चुके और सब जगह तुमने चैलेंज किया ये मेरा पिता है ए, मेरी माता जी अरे क्या पिता माता जी है? तुम्हारे पिता माता तो ऊपर रहता है या सर्व व्यापक या तुम्हारे अंदर बैठा है जिसको बोलते हो मंदिर में तुम्हे हो माता क्या पिता तुम्हे वो झूठ बोलते हो ए, वो माने ही तुम ही मेरी माँ हो लेकिन बुद्धि कहती है वो घर वाली है माँ इतना बड़ा धोखा भगवान को देते हो तो सब बोलते है माता पिता तुम्हे वो तुम्हे वो बंदो च सखा तुम्हें वो हे भगवान तुमको हम बेवकूफ बना रहे हैं बन जाना <laughs> तो भक्ति ने एक शर्त बताई पहली आ चुकी कामना रहित कामना संसार की कामना परमार्थ की कामना सब कामना एक कामना नहीं इधर उधर सब कामना छोड़ना होगा तब भक्ति महादेवी आएंगी अंदर ड्राइंग रूम में कोई न रहे तब मैं आऊंगी वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा येस्ते हृदय श्रिता अथ मरत्यो मृत्यो भवत्यत्र ब्रह्म समस्ते कठोपनिषद दो तीन चौदह यह मंत्र सात्यायिनी उपनिषद में भी है सत्ताइसवा यह मंत्र बृहदारण्य को उपनिषद में भी है चार चार सात क्या मतलब सात कामनाएं जिसकी चली जाए मन से मन से वो भगवान के बराबर हो जाए जो चीज भगवान के पास है वो उसको पास हो जाए भगवान के पास क्या है आत्मरत आत्म क्रीर आत्म मिथुन आत्मा नंदा सराट भवत सर्वेशु लोकेशु कामचारो भवति, छा दोषद सात पच्चीस दो अपने में ही परिपूर्ण तृप्त यानी कोई कामना है नहीं परिपूर्ण कोई काम, नहीं।, काम नहीं, नहीं भगवान के नहीं ये क्या करते हैं फिर वो सबई नहीं बरे में दस मा दे काकी नरम थे सदीय साई मे पत्नी अकेले मन नहीं लगा अरे से आ गया मन तुम बाजी अप्राणो है मना शुभ्रो है अक्षरा परता पर दो एक दो कठोपनिषट अरे तुम तो मन रहित थे मनाया और मनाया तो काम ना बनी अकेले मन नहीं लगता अच्छा <laughs> तुम भी बोर होते हो हमारी तरह हम लोग संसार में जब अकेले रहते हैं <laughs> तो हम लोग भी बोर होते हैं अकेले है क्या करें कहा जाएं वो दोस्त है उसके यहाँ चलो वो रिश्तेदार है उसके यहाँ चलो नहीं हुआ तो क्लब में चलो अरे नहीं चलो पिक्चर देखा मैं <laughs> <laughs> एक आश्चर्य है भगवान के विषय में कर्मी हस्य दुर्गाश्रय धिभत् पलायन कालात्मु यमदाताश्रया स्वात्म खिद्यतिर्दा तीन चार सोला भगवान कोई कामना नहीं है जी इच्छा ही नहीं तो कामना पक्का सवाल ही नहीं कुछ चाहिए नहीं तो फिर कामना कहां से होगी पूर्ण मदफ पूर्ण को उपनिषद पांच एक एक है फिर ये अकेले मन नहीं लगा ये वेद क्यों कह रहा है बृहदारण्य को आ, संसार प्रकट किया अपने आप हो गए नहीं नहीं भगवान ने किया स ई छत सी चांद चक्रे छत सा आई छत तमाम तो वेद मंत्र कह रहे <laughs> ये इक्षत कहा से आ गया जी इक्षत तो मैंने कामना की हा आश्चर्य है आत्मचैव विचित्राश्चि वेदांत कहता है दो एक अट्ठाईस भगवान में दो विरोधी आश्चर्य जनक शक्तियां होती हैं वसुदेव जी ने कहा था ईश्वरे ब्राह्मणिनो विरुद्ध तदाश्रय उपचर्य ते गुण दस तीन उन्नीस है भगवान जब भगवान प्रकट हुए थे जेल में वसुदेव के सामने तो उन्होंने कहा था महाराज आप में दो विरोधी शक्तियां हैं इच्छा नहीं है कर्म है और आपके डर से तो कालात्मा डरता है लेकिन आप जरा संध के भय से डरकर इंडिया छोड़ के भाग गए <laughs> समुद्र के जाकर अपना एक <laughs> नगर बनाया द्वारिका ऐसे डरपोक हमारे यहाँ बड़े बड़े मर्डर करने वाले उसी शहर में घूमते रहते हैं कभी इस मकान में कभी उस मकान में पुलिस हार जाती है नहीं पकड़ पाती <laughs> और इतने डरे और दोनों कृष्ण बलराम और भागते ही चले गए कोई खदेड़ता है तो भागने वाला कुछ दूर जाके देख लेता है कि ये लौट गया कि अभी खदेड़ रहा है जब वो देखता है कि वो लौट गया तो वो भी खड़ा हो जाता है छुट्टी जा मिली इन्होंने देखा ही नहीं पीछे जरा संत तो थोड़ी दूर भागा फिर लौट आया गया। जाने दो जब डर भाग गया तो जाने ठाकुर जी ये, और बलराम जी ने देखा ही नहीं पीछे ऐसे ही महापुरुष भी होते हैं जब कामनाओं से परे हो जाते हैं भगवत प्राप्ति के बाद वो देखो सन का दिक जनका दुखादिक व्यासाधिक आम के साथ में लक्ष्मण भरत हनुमान बड़े बड़े टॉप वाले क्या नहीं किया इन लोगों ने काम का कार्य क्रोध का लोभ का मोह का ईर्ष्या का देश का मर्डर का सब किया और इनको कुछ नहीं करना चाहिए नचासती कर्म कुछ भी उनका कर्म नहीं है अस्तितवाल दर्शनोपनिषद अगर वो कर्म करता है महापुरुष तो वो महापुरुष नहीं है <laughs> सब महापुरुष तो कर्म कर रहे हैं अरे वो करते नहीं है वो दिखता है आपको उनका कर्म ऐसा होता है कि जो अंदर से जीरो और बाहर से कर्म ये रहस्य भगवत प्राप्ति के बाद प्रैक्टिकल समझ में आएगा ये भगवान ऐसा कैसे करते हैं संत ऐसा कैसे करते हैं मर्डर और सब जगह भगवान को भी देखते हैं चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मे ख जगत सारा संसार सीताराम में देखते हैं हनुमान जी अब ब्राह्मणों का मर्डर किए जा रहे हैं लंका में जला दिया लंका जाय स्त्री पुरुष तम मरो लेकिन साहब जगह सीताराम को देखते हैं ये इम्पॉसिबल हम लोग नहीं मानेंगे मायाबद्ध लोग क्यों हम लोग ऐसा नहीं कर सकते तो तुम जो नहीं कर सकते बस वही कर्म है अच्छा बताऊं तुम लोग भी करते हो कुछ कुछ है हा बताओ ये तुम्हारी छाती है ना इससे बाप को चिपटाया था हाँ माँ को भी हाँ बीबी को भी हाँ बेटे को भी हाँ तो जिसको जिसको तुमने चिपटाया था उस समय भावना अलग अलग थी ना हाँ पिताजी के प्रति और थी बीबी के प्रति और थी एकदम बदलती गई भावना हाँ छाती तो वही है हाँ छाती वही है कर्म वही हो रहा है लेकिन बात अलग अलग है बहुत दिनों बाद बेटी मिली बाप ने चिपटा लिया एक आदमी ने देखा देखे देखो गुंडे को देखो देखो, देखो, देखो, देखो, देखो सबके सामने अपनी प्रेसी को चिपटा रहा है ये कौन है अरे बाप बेटी है ओह सॉरी हम लोग ये अकल रखते हैं तो भगवान और महापुरुष के पास एक पावर होती है उसका नाम है योग माया उससे वे लोग कर्म करते हैं तो अंदर नहीं बाहर हां और हम लोग दो प्रकार से कर्म करते हैं अंदर हा बाहर हां और अंदर हा और बाहर नहीं इसको पाखंड कहते हैं दंभ कहते हैं, अंदर हाँ, और बाहर नहीं जैसे बाहर का त्याग कर दिया पेड़ के नीचे बैठ गए बाबा जी हा, हा, हा हमारे पास कोई नहीं आएगा खबरदार पत्थर लेके मारेंगे आ, नाम हो गया सब जगह हमारा उनके दूत आए हाँ हो गया सारे शहर में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है हाँ तो आप कमाना चाहिए <laughs> आ, कितने बाबा हमारे देश में इस प्रकार के पकड़े जाते हैं आप लोग सुनते होंगे अंदर संसार है और बाहर बैराग है और अंदर भी संसार है बाहर भी संसार है ये तो सब आई और महापुरुषों का अंदर नहीं है और बाहर है वो करोड़ों वर्ष प्रह्लाद राज्य कर रहे हैं ध्रुव राज्य कर रहे हैं अंबरीश राज्य कर रहे हैं क्या वैभव है उनका <laughs> संसार में इस समय जो बड़े बड़े बिल गेट्स वगैरह है कुछ नहीं है उनके आगे लेकिन अंदर कुछ नहीं है संसार अंदर भगवान बैठे हैं तो कामना आ आ अगर छोड़ दे तो भगवान के बराबर हो जाए ये वेद कह रहा है गीता भी कहती है विह कामान तुम शरती निष्प्रिया निर्ममो निरहकार सशांति मधिगछति अगर कोई सब कामनाओं को छोड़ दे दो इकहत्तर अशांति मिल जाए सब खत्म सबसे बढ़िया निरूपण हुआ है प्रहलाद और नृसिंग भगवान का संवाद जब हिरण्य को मार दिया तो नृसिंग भगवान को देखकर सब डर गए ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रलय करने वाले भी कोई जाने के सामने हिम्मत न करे सबने कहा अरे भाई वो आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तो हम लोगों को थैंक यू तो कहना चाहिए लेकिन आगे कौन चले देख रहे हो उनका रूप उनका तेज अरे तो कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का तेज कम है क्या अरे वो उनके आगे कम ही है किसी की हिम्मत नहीं पड़ी लक्ष्मी जी भी थी उसने कहा आप चलिए मैं नहीं जाती इस समय तो प्रहलाद से कहा लोगों ने कि बेटा तुम चलो आगे कहा चलते छोटे बच्चे नहीं डरते किसी से देखो हमसे ये छोटे छोटे बच्चे आ करके हाथ मिलाते हैं और अगर हम नहीं मिलाना चाहें तो जबरदस्ती पकड़ के <laughs> और बड़े बड़े देखते हैं डर जो दूर दूर से इस जगत गुरु हैं भाई जरा सभ्यता से व्यवहार करना चाहिए <laughs> तो प्रहलाद जब गए तो उठा लिया उनको भगवान ने और गुस्से की बात खत्म हो गई और बड़े आनंद में नाचने लगे भक्त को हाथ में लेकर तो बिठाया प्रहलाद को और कहा बेटा बरम बरमृ स्वाभिमतम बर मांगो हम भगवान हैं सब बर मांगते हैं जो मांगोगे देंगे तो प्रहलाद था तो छोटा था लेकिन मां के जब पेट में था तो नारद जी ने उपदेश दिए थे जो जो माँ को वो सब सुन रहा था माँ के पेट में तो याद था उसको सब तत्पक ज्ञान तो जब भगवान ने कहा बर मांगो तो प्रहलाद ने कहा कि कुछ गुस्से में है इसलिए गड़बड़ हो गया है जब कोई गुस्से में होता है तो बुद्धि खत्म हो जाती है हाँ क्रोधात भोह सम्मोहात सम्मोहा, स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा बुद्धिनाशात प्रण गीता कह रही है दो बासठ दो तिरसठ अरे भगवान की बुद्धि खराब होगी तेरा दिमाग खराब है प्रहलाद ये सोच रहा है अरे मेरे और क्या सोचू ये क्या अंड बंड क्वेश्चन कर रहे हैं बर मांगो, मैं भिखारी हूं बर मांगू प्रहलाद ने उत्तर दिया आशास्ते न सभृत्यस्त भाई बणिक महाराज जो अपने स्वामी से कुछ चाहता है वो भक्त नहीं है वो व्यापारी है बनिया है मैं बनिया नहीं हूं आपका दास हूं और दास का काम स्वामी की सेवा करना स्वामी से सेवा लेना नहीं होता भर मांगो भर मांगो आप कहते हैं मैं बेवकूफ नहीं हूं नारद जी ने मुझे समझाया है अच्छा अच्छा ठीक है बड़ा ज्ञानी तू है हमको ज्ञान दे रहा है अरे सब भक्त मांगते हैं भाई ऐसा है नियम है नियम है। नहीं, नहीं मानते नियम हम तो का मत तद पहला श्लोक सात नौ बावन दूसरा सात दस चार अब बोलने जा रहा हूं सात दस छ मैं आपका दास हूं कुछ नहीं चाहता सेवा चाहता और मैं जानता हूं आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए आप भगवान है परिपूर्ण है श्रया आप भी परिपूर्ण है आपको तो भी हमसे कुछ नहीं चाहिए ये मांगा मुंगी क्या है मांगो मैं दूंगा बड़े देने वाले आए अच्छा अच्छा ठीक है फिर भी कुछ तो मांग ले अरे तो पीछे ही पड़ गए अच्छा चलो मांग लेते हैं कामान हृदय सन रोहम भूबृण बरम सात दस सात मैं ये मांगता हूं कि आपसे कभी मांगने की बुद्धि ना हो ऐसा बर दे दो यानी आगे की भी हमेशा की गारंटी और बर का बर भी हो गया अब आपको तो देना पड़ेगा और जय एक बार दे देंगे आप तो फिर कभी नहीं बोलेंगे दर मांगो दर मांगो और बताओ तो ठाकुर जी हंसने लगे अच्छा बताओ बताओ और बताओ तुम्ही से ज्ञान ले ले हम इंद्रियाणी मन प्राण आत्मा धर्मो धर्म ह्री श्री तेजा स्मृति सत्यम यस्य नश्यंति जन्म महाराज <laughs> जिसको कामना पैदा हो गई उसकी इतनी चीजें नष्ट हो जाती है इंद्रियाणी मना प्राण आत्मा धर्म धैर्य लज्जा श्री तेज सब नष्ट हो जाते हैं बुद्धि स्मृति उपागल हो जाता है कामना वाला वो तो कामना की पूर्ति के लिए पाप करता है मर्डर तक कर डालता है रोज सुनते हैं आप लोग <laughs> मर्डर होते हैं इसकी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए ये मर जाए तो मिल जाए ये मरते ही नहीं तो क्या किया जाएगी बे, बे, मर्डर कर दो अरे तो फांसी होगी अरे तो हम थोड़े करेंगे वो रुपया दे के करवा दो <laughs> और बताओ हा बताओ बता, बता। मुंशती यदा कामान मानवो मनस स्थितान भगवत्वाय कल्पते अगर मनुष्य अपनी सब कामनाएं छोड़ दे तो भगवान बन जाए है भगवान ने देखा और अरे छोरा तो हमारे बराबर हो गया <laughs> भगवत्वाय कल्पते महाराज आपके बराबर मैंने नहीं कहा मैंने तो भगवान के बराबर कहा है <laughs> आप तो हमारे स्वामी हैं हा कामनाएं इतनी भयानक होती हैं और यही नहीं है दो कामनाएं एक तो कामना जगत की और एक जगत के अभाव की दोनों कामना कामना है क्या मतलब मतलब ये ज्ञानी लोग क्या चाहते हैं ज्ञानी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी वो सरकादिक हो जनकादिक हो सुधिक हो को, कोई हो ज्ञान मार्गी क्या चाहता है क्यों ज्ञान का साधन करता है मोक्ष के लिए ज्ञान आदे वही कैवल्यम धर्म ते विरति ते ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद मोक्ष देता है ज्ञान तो मोक्ष की कामना है ना उसकी ह हाँ। तो कामना वाला हो गया हो भक्ति वाला कह की तो शर्त है कोई कामना ना हो चुकी अभिलाषुता शून्य तो ज्ञानी निष्काम नहीं हो सकता क्योंकि उसको तो कामना है मोक्ष की <coughs> जो मोक्ष चाहता है वो तो गुलाम है कामना का भक्त मोक्ष नहीं चाहता न पार मिष्ठ्यम न महेंद्र धिष्यम न सार्वभम न रसाधिपत्यम नोग सिद्धि पुनर्भव अपनर्भ मन मोक्ष भी नहीं चाहता सालों के सार्ट सामी पे ग्यारह चौदह चौदह सालो कसार्ट सामी पुप्यव्यु तो दीयम न गृहंत देने पर नहीं लेता हो साष्ट मुक्ति सालो के सालो कसारूपायुज एकत्व पांचों मुक्ति वो भक्त है भक्ति का फल कुछ नहीं होता क्या होता है भक्ति क्यों की जाती है उसका क्या होता है फल कर्म किया फल मिला स्वर्ग ज्ञान हुआ क्या मिला मोक्ष और भक्ति किया तो क्या मिला भक्ति भक्तिया संजातया भक्तिया भक्ति से भक्ति मिलती है फल रूपत्वात नारद जी ने अपने भक्त सूत्र में छब्बीसवें सूत्र में लिखा भक्ति का फल भक्ति शंकराचार्य ने भी माना एवं कुरुबति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहना समुदेति सूक्ष्म भक्तिर भक्ति करने से भक्ति मिलती है यानी एक भक्ति की जाती है एक भक्ति मिलती है ओह्लादिनी शक्तिरो परम सारो तारो प्रेम नाम उह्लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है प्रेम भक्ति जिसके आधीन भगवान होते हैं ये हम लोग जो भक्ति करते हैं इसके आधीन भगवान नहीं होते हा इस धोखे में न रहिएगा कि हम आंसू बहाते हैं तो भगवान मेरे अंडर में क्यों नहीं होते भक्तों के अंडर में तो होते हैं हम आंसू बहाते हैं हम ध्यान करते हैं ऐसा नहीं है मिटीरियल क्योंकि इसका करता मन है वो माया का पुत्र है तो हमारे जितने भी ध्यान ध्यान है या माइक हैं अरे हम भगवान का रूप बनाते हैं या पत्थर उत्थर की मूर्ति का ध्यान करते हैं ऐसा थोड़े होता है भगवान <laughs> ये तो हमारे मन की कल्पना है जिन भगवान की एक झलक देखकर परमहंस अपना ब्रह्मानंद भूल जाता है उस भगवान का हम ध्यान कैसे करेंगे हम तो ये जो ध्यान भक्ति करते हैं नवदा भक्ति इससे अंतकरण शुद्ध होता है बस बर्तन शुद्ध हुआ अब वो भक्ति आएगी इसमें नहीं नहीं नहीं अभी नहीं आएगी बर्तन शुद्ध होने से ही नहीं काम बनेगा क्यों अभी वो बर्तन ऐसा नहीं है कि उसमें दिव्य वस्तु डाली जाए क्यों दिव्य बर्तन होना चाहिए दिव्य वस्तु के लिए वो जो भक्ति है ना भगवान की शक्ति रूपा जो गुरु कृपा से अंत करण शुद्धि के बाद मिलती है वो दिव्य मन में मिलती है अब और मुसीबत आई इतनी मेहनत से तो हमने मन को शुद्ध किया रो रो के अब आप कहते हैं अब भी नहीं काम बनेगा हा लेकिन आपका काम खत्म आपने अत करण शुद्ध कर लिया जी हाँ अब आप कुछ मत कीजिए न कुछ मांगिए अब भगवान गुरु के द्वारा एक शक्ति देंगे स्वरूप शक्ति कहते हैं उसको उससे आपका मन आपकी इंद्रिया सब दिव्य हो जाएंगे अब ये आंख जो संसार देखती थी अब भगवान भी जो इसके अंदर है उसको देखेगा अब ये नेत्र इसी में भगवान कहीं बैठे हैं। आप देख रहे हैं कोई कहीं का होगा है? है भगवान अपनी कथा सुनने बैठे हैं। अब आपको दिव्य दृष्टि मिल गई और ये भगवान है, हम तो समझ रहे थे कोई ऐसे ही है गा हाँ। तो तब वो दिव्य प्रेम दिव्य बर्तन में आएगा तब आप दिव्य ध्यान करेंगे उस क्षण से पैसा होता है भगवान उसका आनंद कैसा होता है ये सब असली असली मिलेगा नकली वाला नहीं मिलेगा अभी तो तो हम कपड़े की गुड़िया और गुड़िया से खेला करते थे, थे बचपन में अब असली ब्याह हो गया है <laughs> इसलिए अब नकली से हंसेगा मैं इससे प्यार करता था पहले अरे तेरी गुड़िया एक बार एक ने छीन ली तो तू रो रो के ढेर कर दिया था तूने ने अरे मैं ऐसा बेवकूफ था हाजी वो भगवान दिव्य प्रेम देते हैं दिव्य अंतःकरण में आप केवल अंतःकरण की शुद्धि करेंगे इसके बाद का, का काम गुरु वो भगवान का है वो अपने आप करेंगे बिना कहे आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा बैठे रहिए अपने कमरे में अपने आप हो जाएगा वो तो ढूंढते रहते हैं महापुरुष और भगवान कोई मिले बर्तन उसको दिव्य बना दे तो इस प्रकार भक्ति में सबसे प्रमुख बात कामना इधर की भी उधर की भी इसलिए चार पुरुषार्थ कहे गए हैं जो आप लोग सुने होंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष तो धर्म अर्थ काम ये तीन तो मायिक हैं ये तो आपको खूब मिलते हैं अनंत बार मिल चुके ब्रह्मलोक तक के जितने संसारी विषयों के सुख हैं ये धर्म अर्थ काम है चौथी चीज आपको कभी नहीं मिली वो ब्रह्मानंद है दिव्य स्पिरिचुअल हैप्पीनेस लेकिन उसकी भी कामना गलत है अरे महाप्रभु जी ने तो इतने गुस्से में कहा था <laughs> अज्ञान तमेर नाम कहिए कहते चार प्रकार के कैतव होते हैं कैतो माने धूर्त ठगने वाले डाकू 420 जिसने इस जीव को बर्बाद कर रखा है अनादिकाल से। हम्म, हम धर्म, अर्थ काम मोक्ष आदि सब धर्म अर्थ काम मोक्ष चार डाकू लेकिन तारो मध्य मोक्ष बांछा कैत प्रधान इन चारों में मोक्ष की इच्छा सबसे बड़ा ठग है क्यों अरे संसार का दुख सदा को चला गया आप ठग बता रहे अरे इसलिए ठग है कि अगर हम संसार में घूमते रहेंगे तो आशा है कभी कोई महापुरुष मिल जाए और हमारी बुद्धि में वो महापुरुष बैठ जाए और हम उसके शरणागत हो जाएं और मैं कौन मेरा कौन समझ ले और मान ले तो एक दिन प्रेमानंद मिल जाएगा पक्का है लेकिन मोक्ष वाले को कभी नहीं मिलेगा उधर गया जो नदी समुद्र में जाके मिल गई अब आप उस मीठे पानी को समुद्र से नहीं निकाल सकते अब तो वो खारा हो गया गया उसी में एक हो गया एकत्व मुक्ति कहते हैं उसको न उसके शरीर है न मन है न बुद्धि आत्मा का परमात्मा में लय हो गया यथा नद्य समुद्रे स्तंग नाम रूपे बिहाय तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्त परुषमुपैति दिव्यम दो आठ मुंड को उपनिषद तो कामनाएं दोनों माइक अमाइक कामना है इसलिए भक्ति मार्ग वाले कहते हैं दोनों को छोड़ो भागवत का दूसरा श्लोक है धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मक शराणाम सता दूसरा श्लोक उसमें कहा गया धर्म प्रोजित कैतब ये भागवत में कैतव रहित प्रोज्जित मन रहित धर्म का वर्णन है अहिले ही बता दे रहे हैं वेदव्यास कि भागवत में क्या है और शंकराचार्य के अनुयायी श्रीधराचार्य ने अर्थ लिखा कि ये प्रोजित कैतवा जो लिखा है इसका मतलब मोक्ष की कामना से भी रहित यानी प्रेमानंद द्वैत का देखो दो द्वैत होता है एक द्वैत में तो हम लोग हैं रुलाने वाला और एक इसके आगे होता है अद्वैत मोक्ष ज्ञानियों का फिर उसके आगे होता है दिव्य द्वैत दिव्य द्वैत तो दिव्य द्वैत का मतलब हम दास वो स्वामी ये भावना मिटे ना ऐसा अद्वैत दो कौड़ी क्या है जिसमें ये मिट जाए हनुमान जी ने कहा था मुक्त भवान प्रभु रास ये भावना मिट जाए <laughs> कि मैं दास वो स्वामी सब खत्म ऐसी मुक्ति को मैं नहीं चाहता भगवान शंकर ने कहा स्वर्ग अपवर्ग नरक स्वपितुल्य दर्शिना भक्त लोग <coughs> स्वर्ग नरक मोक्ष सबको एक क्लास का मानते है और सुनो नरक अमोक्ष बराबर है भगवान शंकर कह रहे हैं 6 17 28 यादवेंद्रपुरी ने बड़े ज्ञानी जब उनको होश आया समझ गए तो कहते हैं नंदनंदन कईोर लीला भुदौ निमग्न राम किम अस्माकम निर्वाण लवणाम भसा अरे हम के पीने वाले ये नमकीन समुद्र रूपी मोक्ष है मैं मोक्षी हो जाएगी मुझे मैं नहीं पीता ऐसा मोक्ष मैं नहीं चाहता श्रीधराचार्य कहते हैं कुरुबंत की केचित जो बड़े समझदार ज्ञानी होते हैं असली ज्ञानी तृणोपम तिरण के समान छोड़ देते हैं मोक्ष को और कह रहा है न पर लसंत के चिदप वर्ग मे दस सत्तासी इक्कीस मोक्ष पोक्ष हम नहीं चाहते अरे शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं किम लोके दमेन किम नृपति न स्वर्गा पवर गई किम मुझे नहीं चाहिए मोक्षोक्ष अस्माकदुनंदना घृजुगलध्याधान शंकराचार्य कह रहे हैं और इसके बाद आप लोगों को हमने पहले एक दिन बताया था भूले न होंगे कि शंकराचार्य के गुरु के गुरु के गुरु सुखदेव परमहंस भागवत सुन रहे हैं है सुना रहे हैं पढ़ रहे हैं भागवत को वेद व्यास भगवान के अवतार वो भागवत बना रहे हैं और नारद जी और सनकादिक को ब्रह्मा ये सब प्रेमानंद में विभोर हुए ये सब बड़े बड़े ज्ञानी योगियों के नेता थे ऐसा है प्रेम मार्ग ऐसी है भक्ति देवी लेकिन पहली शर्त है सब कामनाओं को छोड़ दो दू। दूसरी शर्त आगे बताएंगे बोलिए लाड़ी लाल की